गुरु वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेधिका चरणोदय गोपीजन सामूतम बिंदवन मनोहर के पास सिंधु पतितानंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मुकुंग गिरी यम बंदे परमाधव बृंदाई तुलसीद वै पिया वै केशवश कृष्ण भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती तथोज मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने गुरभक्तिक्त भक्ति प्रमोदा जगद सदा पवनमीष्टोहम तेस्प शिव भीरुंचलवदीपूत वंदे महापुरशते चरण स्त्याता दुस्त सुजक्ष धर्मीर्ज वचसा जदगा गैत्यसिताद वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंदम छटा विस्फुजी तथम गबवधु स्वदर्शी पूर्णारागर ससागर सारूर्ति साराधिकाई कदा कृपा करो कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिवा सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 विषाम्बरो द्विजरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणाबतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बागीष वदने लीर्ज से च्क्षसी यस्त हृदय संबित तंग सिम हज हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ब्रह्मांडमित कग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज शील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुरस्वामी ठाकुर पहपा जी ने बताये बद्ध जीव किसी भी हालत से अपना प्रचेष्टा प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा अपना वास्तव मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकता ब्रह्मांडो भ्रमण करते करते चौद भवन घूमते घूमते किसी भी जीवात्मा का सौभाग्य होता है ब्रह्मांड और भ्रमित को भाग्यवान जीव गुरु कृष्णो प्रसाद अर्थात कृपा के द्वारा इनके बुद्धि शुद्धि हो जाती है इसके बाद भवसागर पार करने का चिंतन अपने में पैदा होता है सांसारी जीवों का हृदय में किसी भी हालत से क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या मंगल का रास्ता है क्या अमंगल का रास्ता है ये जो विचार इन बद्ध जीवों के हृदय में पैदा होता है दोज आर ऑल एपरेंट अपेक्षिक संसार में भटकते हुए जीवात्माओं को ये पता नहीं है जे वास्तव मंगल क्या है संग, संग में रहते हुए वो सोचते हैं जो जन्म हुआ उसके बाद पढ़ाई लिखाई करना ठीक से और पिता माता भी ऐसे ही बोलते हैं अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करो तो अच्छा जाएगा शादी नहीं होगा पहले से ही ये शिक्षा देते लेकिन शास्त्रों का विचार ये होता है भगवान श्री कृष्ण परात्म अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को साक्षात बताएं स्वा विद्वा तत्मतिर्या भगवान श्री कृष्ण उद्धव को शिक्षा देने का समय ये बताएं उद्धव विद्या तो होते हैं जिसके द्वारा हमारा चरण में जीवों का मति रति बन जाए जब तक भगवान की चरण में मधुरतीमती ना हो वो विद्या का कोई कीमत नहीं है ये हम हार हालत प्रमाण कर सकते हैं आपका सामने एक एक उदाहरण के द्वारा हमको ये जानकारी है हमारे ये बात सुनकर हमारे सामने बैठे हुए श्रोता लोगों में किसी किसी का ये भावना पैदा होगा कि महाराज जी सब क्या बात बोलना शुरू कर दिया भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वही भागवत का सुंदर बताएं। बहुत सारे आदमी अपने को बुद्धिमान मानते हैं हर आदमी सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, ये बोका है भक्ति मोहन ठाकुर बताते हैं जो हमारे समाज का जितना आदमी है दे ऑल थिंग वी आर इंटेलिजेंट रियल इज सो एक टू योर ओन इंस्टीमेशन यू आर इंटेलिजेंट तुम्हारा अपना हिसाब के द्वारा तुम सच वास्तव सोचोगे वास्तव तो नहीं है लेकिन सोचोगे हम ही बुद्धिमान है बाकी आदमी बोखा है लेकिन बुद्धिमान किसको बोला जाए इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को फिर बताएं सुंदर इसको सुनना चाहिए इसको याद रखना चाहिए ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम यत्यम अन्य नेह मर्ते अपनति अमृतम ऐसा बुद्धिमताम मनी बुद्धि मनीषा च मनीषेनम ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषी न बुद्धिमान जो सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं ये सारे ये आदमी सोचते हैं कि हम बुद्धिमान में इन सबों में वो वास्तव बुद्धिमान है जो अपना बुद्धि के द्वारा मनीषा के द्वारा ओ मनीषी वो है मनीषियों में वो वास्तव मनीषी है ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा चौमनी नत सत्यम अनुते नेह मर्ते नपनति अमृतम ये शरीर मिला है लेकिन ये शरीर के द्वारा वास्तव अमृत का अनुसंधान करना चाहिए जो अमृत कुंभ मेला में मिलता है ये अमृत के बारे में हम बोलने नहीं बैठे जिस मेले में अमृत मिलता है ये जो कुंभ मेले में ये अमृत ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं लेकिन हम जो अमृत के बारे में बताए ये तो आपको मालामाल कर देगा भगवत प्रेम में डुबा देगा भगवत प्रेम के सागर में भगवत का महिमा पद्म पुराणोक्त जो महिमा है उसमें देखा जाए उसमें जब परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी कथा करने के लिए बैठे महाराज मंगल का यही रास्ता है भगवान का कथा सुनो अमृतमय हो जाओगे और भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंद में भी सुंदर बताए गोपियों को मोई भक्ति रही भूतान हम अमृतवाये कल्पते अमृत का व्याख्या हो रहा है अभी मोई भक्ति रही भूतान अमृत कल्पते हमारे हमारा साथ जो भक्ति का संबंध जोड़ भक्ति करते हैं जीव जितना साथ जो जीव भक्ति करेगा हमारा ऊपर भक्ति करना ही वास्तव अमृत और पद्म पुराण का जो महिमा भागवत महिमा उसमें बताया गया जो सुखदेव गोस्वामी जी जो परिखित महाराज जी को बताए अब ये हरि कथा भगवान का कथा अमृत सुनो भागवत कथा तो स्वर्ग से देवता लोग आ गया देवता लोग देवता लोग पहुंच गए पूरा तमाम उसका झुंडू पहुंच गए और सुखदेव गोस्वामी जी का सामने एक प्रस्ताव एक प्रपोजल प्रोपोजल एक प्रस्ताव रख दिया परीखित महाराज तो श्रोता है बैठे हैं अभी कथा शुरू नहीं वही सुखदेव गोस्वामी जी को प्रार्थना किए देवता लोग ये महाराज आपको तो इसको अमृत पिलाना है इसको जो मरने का वारी आ गया ये मरने से इसको छुटकारा देना है तो एक काम करते हम अमृत का कुंभ लाए अमृत का कुंभ लाए स्वर्ग से इनमें से आप ये परिखित महाराज को पिला दो और भगवत कथा अमृत जो है वो क्यों ना हम लोगों को पिला दो सुखदेव गोस्वामी बड़ा भारी दुखी बन गए बोले देखो क्या अकलमंदी है कैसा बुद्धि खराब है कहाँ ये जगत का अमृत है और कहाँ भगवत कथा अमृत है ये दोनों के साथ तुलना करने के लिए लोगों का है प्रेरणा आ रहा है कैसे लोगों का बुद्धि है कि दोनों अमृतों में कैसे तुलना हो सकता है ये तो स्वर्ग का अमृत है और भगवत कथा अमृत ये तो दूसरा चीज होते हैं को कांच को कौक मनिर महान एक टुकड़ा कांच में पड़ा हुआ है उसके साथ बहु कीमती एक हीरे के तुलना दिया जाए तो उसको तो मूरख बोला जाएगा और सुखदेव गोस्वामी का गोस्वामी जी का दिल में बड़ा भारी दुख हुआ उन्होंने बताया देखो ये देवता लोग अपना कार्यों को सिद्धि करने के लिए बड़ा मतलबबाज़ है स्व कार्य कुशला सुराहा स्व मतलब अपना मतलब को हासिल करने के लिए लोग बड़ा चतुर है और देखो क्या प्रस्ताव लेके आए हैं, दिमाग खराब हो गया स्व कार्य कुशला सुराहा तो महाराज ये अमृत प्राप्त करने के लिए सिला हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपा जी भी दौड़े नहीं भक्ति विनोद ठाकुर जी भी दौड़े नहीं चैतन्य महाप्रभु साक्षात पराप अखिलेश्वर इसका भी बारे में लिखा नहीं है कि कुंभ मेला में कुंभ स्नान करने के लिए दौड़े है नित्यानंद प्रभु कोई लिखे हम भी अपना बात साफेद होने कभी भी कुंभ मेला में नहाने के लिए व्यस्त नहीं हुआ वृंदावन में कुंभ हुआ था बहुत सुंदर बड़ा भारी रुचि नहीं है क्योंकि वो कुंभ में स्नान करके जो दन पुण्य करोगे उसके द्वारा जो अमृत आपको उस नहाने का बाद मिलेगा वो तो रहेगा नहीं ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी का सौभाग्य हो जाए तो वो सत्संग करते हैं साधु संग महाराज जी ने कल रात को बताए थे आज का चर्चा का विषय होना चाहिए कि बद्ध जीवों का क्या हालत है पेनफुल सिचुएशन इन विच दे आर पुटेड इनटू किस हालत में ये लोग रहे हैं और बद्ध जीवों का मंगल का रास्ता कैसे हो जाए इसका बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए महाराज जी बताए थे हमने शुरुआत में भी बताए ब्रह्मांडो भ्रमित ब्रह्मांडो भ्रमित काग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लौता बीज ये ब्रह्मांडो भ्रमण करते करते अहो भाग्यो किसी का है तो गुरु वैष्णवों का कीपा मिल जाता है तो ये संसार का पार जाने के लिए इसका अंदर में इच्छा पैदा होता है जब तक साधु संग नहीं हो जाए ये संसार का सुख जे कुछ भी नहीं ये संसार का सुख कुछ भी नहीं ये पता नहीं चलेगा जब तक वास्तव साधु संग ना हो जाए उसका दिल में ये भाव नहीं नहीं आएगा वो सोचेगा जगत का आदमी का विचार है खाओ पियो जियो एंजॉय योर इसी में पड़ा रहेगा इसका बाहर वो चिंता भी नहीं कर सकता सोच भी नहीं सकता क्यों भले माया देवी का जो प्रभाव है माया देवी का प्रभाव के द्वारा ये सब माया में इल्यूजन माया में डूबे हुए हैं इसके बाहर जो कुछ दुनिया है इसका बारे में किसी को कुछ जानकारी है नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि मरने के बाद को दान पुण्य कर दो और स्वर्ग में हम लोग पहुंच जाएंगे वहां बहुत भोगेंगे बस बड़ा मजा मस्ती आ जाएगा लेकिन गीता में बोला हुआ है उधर भगवान श्री कृष्ण बताएं खीने पुण्य मत्तलोक विशंति दान पुण्य करो खूब कमाओ उसके बाद पुण्य के द्वारा आपका स्वर्ग में आपका बस्ती हो जाएगा लेकिन परमानेंटली नहीं थोड़ी दिन के लिए व्यवस्था हो जाएगा उसके बाद बहुत भोग भोग लो भोगने के बाद आपको फिर इधर आना पड़ेगा इस जगत में खेने पुण्य मतलब विशंति मर्त लोग में आपको भेजा जाएगा आप अगर बोलोगे महाराज दो दिन तो फिर आराम करने दो वो सुनेगा नहीं धक्का देके निकाल जैसे नौकर को चोरी करने का बाद मालिक धक्का दे निकाल देता है भाग यहां से वो कोई एक बात सुनेगा नहीं वहां से धक्का देके आपको निकाल देगा बुद्धिमान आदमी वो है ये शरीर रहते हुए विचार बनाए अच्छा से कि महाराज ये जो मुकान बारी है ये संपत्ति है ये जो बीवी बच्चे सब लेके हमारा ये जो मजा मस्ती चल रहा है ये कहाँ तक चलेगा इसी के बारे में कल थोड़ा बहुत उठाया था बात को मैंने थोड़ा बहुत उठाया था क्लियरली चर्चा नहीं हुआ था भागवत में इसी के बारे में बताया था जीवो स्व तत्व जिज्ञासा जीव जीवो का अंदर में जब तत्व जिज्ञासा पैदा ना हो जाए ये तत्व जिज्ञासा क्या होता है महाराज हमने तो कभी सुना नहीं तत्व जिज्ञासा ये होते हैं मैं कौन हूं कहाँ से आए कहाँ जाएंगे ये सर छुटने का बाद मेरा हालत क्या होगा ये सब जो चिंता किसी का अंदर में आए तो उसी को ही बोला जाता है तत्व जिज्ञासा इसका बात कुछ है कि नहीं भगवान भगवान बोल के शब्द सुना है ये कौन है कहाँ रहते हैं इसको देखा क्यों नहीं जाता और कैसे देखने का व्यवस्था क्या है इसका बारे में साधु संतों का साथ पास ही आपको ये खबर मिलेगा बाजार में नहीं मिलेगा बहुत मजादार कथा आपको बाजार में मिलेगा लेकिन ये कथा में बीर्ज नहीं है जैसे आप जानते हो फिफ्टीन अगस्त में मैदान में गान सैल्यूट होते हैं जानते हो मिलिट्री लोग गुम गुम गुम लेकिन उसका अंदर में गोली नहीं रहते बड़ा मजादार कथा बाजार में चल रहा है एक एक कथा सुनोगे आप मलाई खाओगे और झूमोगे वृंदावन में देखते रहते हैं वृंदावन में आते हैं मलाई खाते हैं इधर उधर घूमते हैं बिहारी जी को थोड़ा गुलाब का मला भी चढ़ा दिया और इधर उधर घूमे समस्या खाया और थोड़ा बहुत कथा चल रहा है टीवी में देख रहा है इधर उधर और मजा मस्ती किया चल दिया वृंदावन दर्शन हो गया लेकिन अपराखिक जगत का जो दर्शन है ये ऐसे दर्शन नहीं होता आप प्राकृत जगत का जो कुछ भी है भगवान का भक्त भगवान का नाम भगवान का धाम जितने सारे कुछ है ये अपना प्रयास प्रचेष्ठा का द्वारा आप देख लोगे ये संभव नहीं आप तो आखे है आप बोलोगे महाराज हमारे तो आंखें हैं आंखें हैं हम तो देख लेंगे हम जाके बिहारी जी को देख लेंगे गोविंद जी को देख लेंगे क्यों आप बोल रहे हैं तो देखा नहीं जाता है वास्तव बात ये है आपरा की जगत का कुछ भी देखने जाओ तो आपको ये कान का सहारा लेना पड़ेगा ये बोले महाराज कैसे आप सोचो जब आप बच्चे थे या तो आपका घर में बहुत बच्चे पैदे इधर उधर पड़ोसी आपका घर में भी बच्चा जन्म लेते देखे होंगे जब बच्चा पैदा होते हैं पैदा होने का साथ साथ इतना इनके जो जितना सारे सेंस ऑर्गन है इंद्रियां हैं सब एक साथ परिस्फुटित नहीं होता पहले परिस्फुटित होता है कान जब बच्चा पैदा होता है उसका जितना सारे सेंस ऑर्गन है त्वचा है नाक है आंखें हैं कुछ भी सब है हस्तों पर हाथ पैर सब कुछ है लेकिन सबसे पहले जो सेंसिटिव ऑर्गन है वो कान सब सबसे पहले इसका फंक्शन शुरू होता है अब परीक्षा करके देख लेना कोई भी बच्चा पैदा हुआ है दो साल चार साल चा, दो दो तीन दिन चार दिन पांच दिन हुआ बच्चा पड़ा हुआ है में अब उसको देखोगे जब ऐसा ऐसा करोगे वो देखेगा कहाँ से साउंड आ रहा है ऐसा ऐसा देखेगा बच्चा का स्वभाव है कि ठाकुर जी का यही व्यवस्था है कोई बच्चा पैदा हो कई संतान सबसे पहले इसका जो कान है ऑर्गन ये पहले वो उसका फंक्शन शुरू हो जाता है आगे चल कर जितना भी आपका उम्र हो हम जाने इस जगत में जितना सारे आप शिक्षा तरंग आपका हृदय में चढ़ा हुआ है आपका जो शिक्षा तरंग जो चढ़ा हुआ है दिमाग में हृदय में चढ़ेगा तो अपराकित शिक्षा हृदय में चढ़ने वाला जो शिक्षा है तो अपराकित शिक्षा तो दिमाग में चढ़ा हुआ है जो शिक्षा जो कुछ भी हम एजुकेशन किए हो पहले देखो आपका जो परिचय हुआ है अक्षर का परिचय और आ का खा सब परिचय हुआ है वो कानों के द्वारा ही हुआ है उसके द्वारा बस आपका जिंदगी चलते रहे कॉलेज का एडुकेशन भी कम्प्लीट हुआ सब कुछ भी हुआ यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जो शिक्षा है सब कुछ यहाँ तक भी घर में जो शब्दों का विनिमय होता है ये आपका ऑफिस अदालत में जो आपका ऑफिस अदालत में ऑफिस अदालत में ऑफिस हाँ, अदालत में आपका जो जो शिक्षा जो भाव का विनिमय होता है ये सारे शब्दों के द्वारा ही होता है शब्दों छोड़ के आपका ये जो संसार जिंदगी आप सोच भी नहीं सकते हो लेकिन आप कभी सोचे नहीं कि अपराकित जगत का जो शिक्षा है वो शिक्षा अपरागिक जगत का जो शिक्षा है वो लेने का जो तरीका है वो अलग सा है अपराजिक जगत का शिक्षा लेने के लिए आपको सदुसंग सत्संग चाहिए सत्संग होने से आपका सुविधा मिलेगा अपराग जगत का सारे वार्ता सुनने को आपको मिलेगा और धीरे धीरे क्या हो आगे चल के आपका मन में भक्ति का भाव पैदा होगा गुरु वैष्णव चरण में आश्रय हो जाए उसके बाद वास्तव भक्ति शुरू होगा गुरु चरण में आश्रय लेने का बाद गुरु वैष्णव चरण में आश्रय लेने का बाद ही ए, गुरु वैष्णव चरण में आश्रय लेने का बाद ही आपका वास्तव भक्ति शुरू होता है संबंध संबंधग नहीं होने से कभी भक्ति शुरू नहीं होगा संबंध संबंधग नहीं होने से कभी वास्तव भक्ति शुरू नहीं होता इसका बारे में हम कभी चर्चा करेंगे अभी बद्धोजीवों का अवस्था क्या है महाराज बद्धोजीवों का अवस्था है बंधन बद्धोजीवों का अवस्था क्या है बोले बंधन है लेकिन किसी को पूछो वो बोले महाराज तो हम मजे में हैं। कौन सी बंधन है ये बंधन दिखाई नहीं पड़ता रस्सी का बंधन नहीं है किसी पार में हथकरी नहीं लगाए हुए हैं फिर भी ये बंधन अजीब सा बंधन है यही बंधन असली बंधन है यह बंधन से जब तक छुटकारा ना मिले तब तक गजीव का ये संसार भ्रमण कभी बंद नहीं होगा शंकरचर्जी सुंदर बताएं बताए शंकराचर्जी का कहना है पुनरअपि जननम पुनरपी मरनम पुनरपि मातृ जठरे स्वयनम ये जो है यह आपका समाप्ति नहीं होगा ये शरीर का बाद शरीर छोड़ दोगे इसका दुबारा शरीर पकड़ना पड़े कौन सी जोनि आपको मिलेगा कोई चिकाना है नहीं शास्त्र में पद्म पुराण में है जलजा नवलक्षणी साबरा विंशलक्षती किमी है कीमी, कीमी नाम रुद्र संख्यो है दशलक्षणी पक्षी नाम दशलक्षकम हैं आ चतुर् आर चतुर्थ लक्षा ने मानव ये सब हिसाब करके देखो डार्विन साहेब का जो विचार है डार्विन साहब विचार करके आसी लाख जोनि का लाइफ साइंस में दिया हुआ है किसी भी आदमी पढ़ा लिखा सब किया हुआ है सब जानते हैं आसी लाख जोनि का हिसाब दिए हुए हैं डार्विन साहेब वैज्ञानिक साइंटिस्ट लेकिन आठ चार लाख उसका हिसाब में नहीं आया भागवत में लेकिन पूरा दे दिया है जल या नबलाक्षा भरा सब हिसाब करके देखो एक एक करके चौरासी लाख जनी आ गया भागवत में सुंदर ये भ्रमण करते करते कभी वास्तव साधु संघ वास्तव क्यों बार बार बोल रहे हैं वास्तव साधु संघ ये है जे साधु का ये रूपों को साई सुंदर वर्णन किए साधु का साथ छ किस्म का व्यवहार अगर आपका अगर आपका ददाती प्रतिगिननाती पृछती गुजमाचाती भूंगते भजयते ये जो छ किस्म का किसी पहुंचा हुआ साधु का संत आपका हो गया तो इसका बाद आपका अंदर में सुकृति का संचय ऐसे हो आप प्रवचन सुनने को मिला सब कुछ ये संग हो गया तो आ, इसका बाद आपका तो बहुत मंगल का रास्ता खुल जाएगा लेकिन गुरु वैष्णव चरण में जब तक स्वर्णागत ना हो जाओ तब तक आपका वास्तव मंगल का रास्ता खुलता नहीं स्वर्णागत मतलब गुरु वैष्णव का चरण में आपका जो अभिमान है अभिमान का विसर्जन उनके चरण में दे दो उसके बाद गुरु वैष्णव गुरुजी जी आपको हरिणाम देंगे मंत्र देंगे इसके बाद बद्ध जीव क्या करे ये जो साधन गुरुजी दे दिए हैं ऐसे करते चलो मंत्र जपते जपते आचरण करते करते आपका अंदर में वो पूरा भावना पैदा होगा आपका वास्तव स्वरूप क्या है चौथों न चौथ मीतों में साफा बोला हुआ है जे जीवेल स्वरूप है कृष्ण नित्योदास जीव का वास्तव स्वरूप है कृष्ण का नित्योदास चाहे वो माने और ना माने क्योंकि सारे भगवान श्री कृष्ण से, से आए हुए हैं जितना सारा अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे जीवात्मा है सारे भगवान श्री कृष्ण से ही आए हुए हैं गीता में भी सुंदर भगवान बताए हैं ममई वंश जीव जीव भूत सनातन मई व अंशो मतलब एकदम स्टैम्प लगा दिया ममई व अंश जीव लोग जीव भूत हमारे ही ये सब अंश है हमसे ही आए हुए हैं अंश मतलब ये भगवान को काट के अंश बनाया ऐसा नहीं जैसे सूरज है आसमान में उनसे जो सूरज का किरण आते हैं ये किरण आते हैं जैसे ऐसे जीव का स्थिति है जीव का स्थिति बड़ा अजीब है जीव को शास्त्रों का उपनिषद और शास्त्रों का विचार से बताया गया तत्ता तो शक्ति मार्जिनल पोटेंसी बोला गया शास्त्र में जीव का हालत जो है वो बड़ा अजीब सा है इधर माया जगत है वहां भगवान का वैकुंठ जगत है चित जगत है इसका बीच में जीव का स्थिति है जैसे एक समंदर या नदी है नदी का पानी जहां खत्म हुआ वहां एक मार्किंग लगाओ ये पानी इधर खत्म हुआ यहां से तट अतः जमीन शुरू हुआ और जमीन में थोड़ा थोड़ा पानी भी स्पर्श होता है लेकिन एक रेखा को अंकित करो तो इसी रेखा का जो स्थिति है जैसे ना पानी और स्थल इसका बीच में है दोनों से स्पर्श हुआ है ये जीवात्मा इसको शास्त्रों में बताया गया शक्ति, तत्था शक्ति का मतलब ये है ये अगर चाहे तो भगवान का ओर चल सकता है क्योंकि चीद अंश है चीद है जितना सारे जीव, सब अंदर में ये शरीर है शरीर का बात ये जो स्थूल शरीर है इसके अंदर में सटल बॉडी है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर इसके बाद आपका चित चित अंश जो जीवात्मा है आत्मा है ये इसका अंदर रहते हैं तो मतलब इसका ऊपर दो आवरण है एक आवरण है आपका स्थूल शरीर पंचभूत से बना हुआ है खेती अपोते तेजमर उदम इसके बाद सूक्ष्म शरीर है किसी को जानकारी नहीं है जो शास्त्रविद वो जानते हैं इसका कंस्टिट्यूएंट है किससे बना किससे बनाया हुआ है ये कारण शरीर है कारण शरीर ये नाम इसलिए दिया हुआ है कि ये कारण शरीर ये इसलिए नाम दिया हुआ है यही दूसरे जोनी में भेजने का कारण है समझा नहीं मेरा ये ये शरीर छूटने के बाद दूसरे जोनी में आपको भेजने का लिए ये कारण बन जाता है इससे कारण शरीर बुलाए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा है लिंग भंग हाय अना से कीर्तन करते करते जब ऐसा स्थिति हो जाए तो ये लिंग मतलब ये कारण शरीर लिंग शरीर ये रैप्चर हो जाता है ब्रेक हो जाता है तब जीप का वास्तव स्वरूप जो है जो हम सचमुच कृष्ण का दास है इसका अनुभव हृदय में आता है उसका पहले नहीं आता है ये जो सूक्ष्म शरीर है इसका कंस्टिट्यूएंट गठन क्या है बोले मन बुद्धि चित्त, अहंकार इनके द्वारा गठित है एक ही अंतकरण का चार वृत्ति है अंतकरण एक है ये अंतकरण का चार जो वृत्ति है इसके द्वारा चार नाम इसका हो गया फंक्शन के अनुसार कभी समय मिले तो चर्चा हम करेंगे ये कारण शरीर जब तक रहे चाहे आप दीख्या ले लिए हैं बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जब तक आपका कानों में वास्तव हरि कथा पहुंचा नहीं आपके दिल में धक्का लगा नहीं कि हमको मंत्र दिए हैं गुरु दिखा ले लिया दिखा तो बहुत सारे आदमी लेते हैं पोपा जी कहते हैं बहुत सारे आदमी दिखा लेते हैं लेकिन दिखा लेने का मतलब है दिव्य ज्ञान पैदा होना किसी ने बोलते हमने दिखा लिए हैं लेकिन इसका दिखा का क्या मतलब है अगर इसका दिल में अप्राकृत भावना दिव्य ज्ञान नहीं आया ये गुरुजी कौन है मैं कौन हूं गुरुजी भगवान का कौन लगता है भगवान कौन है ये जगत क्या है ये जो दिख रहा है इसका बाहर कुछ है कि नहीं सारे ये जो रिलेशन है इसको बोलता है संबंध ज्ञान इसका बारे में कभी चर्चा करेंगे तो ऐसा करते करते देखा जाए अगर वास्तव दिव्य ज्ञान इसका पैदा हो जाए भजन करते करते तो ठीक है एक सदगुरु आपका जिंदगी में मिल गया और दिव्य ज्ञान नहीं पैदा हुआ इसका माने क्या होता है या तो गुरुजी ठग है या तो आप ठग है ये दो हो सकता बहुत सारे घटना है हम बोल सकता अभी गुरुजी का दिया हुआ जो हरिनाम वास्तव ये जो ऐसा बड़ा महात्मा इनके पास अगर हरिनाम दीक्षा मिला है कोई भी बद्ध जीव हो वह अगर वास्तव शरणागत तो हुआ उसका मंगल हो के ही रहेगा नहीं तो ये संभव नहीं ये कैसे हो गया और मंत्र जो गुरुजी दिया है इसका माने भी ये है मंत्र का मतलब क्या है मननाथ इति मंत्रो जो चीज गुरुजी आपका कानों में दिया है ये मनन जैसे खाना खा लिया हमको बहुत बार खाना दे तो महाराज खा लो बोलने से तो हम खाएंगे नहीं हम जानते कितना खाना जरूरी है शरीर के हिसाब से लेंगे कोई कोई आदमी अगर खा भी लिया तो उसका क्या इनडाइजेशन हो जाएगा बमित हो जा सकता या तो दस्त हो जाएगा बेकार हो जाएगा कोई लाभ नहीं इससे डॉक्टरी टर्म में बोला जाता है इसको डाइजेशन होना चाहिए एसिमुलेशन होना चाहिए हजम कर लिया उसका बाद खादों का जो सार वस्तु है खून के द्वारा सारे अंग प्रत्यंग में फैल जाएगा और उसको ताकत मिलते रहेगा तो आपका मंत्र दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मंत्रों को, मंत्रो को गुरुजी दिया है मंत्रों का जगह मंत्र है हम का जगह हमारा जगह हम है गुरु के गुरुजी जी का जगह गुरुजी जी है ऐसा अगर लाखों आदमी दिखा ले लिया तो कान खुलकर का सुन लो इसमें कोई फायदा नहीं है गुरुजी का साथ संबंध जोड़ो जैसे संसारी आदमी शादी करने का बाद नाथा जोड़ लिया बीबी का साथ एक कहानी सुंदर ये तो कहानी नहीं है वास्तव है एक बेटी का शादी होना है अभी पंद्रह दिन बाकी हैं शादी का सब कुछ सगाई सब व्यवस्था हो गया आशीर्वाद पशीर्वाद सब हो चुका है और शादी का दिन अभी थोड़ा देरी है लेकिन अचानक खबर आया वो लड़का जिसका साथ शादी होगा उसका एक्सीडेंट हो गया डेथ हो गया अब लड़की का लड़की उसको देखे नहीं फोटो में शायद देखा होगा तो उनका पास जब खबर आया तो बड़ा दुखी हो गया दुखी तो होगा मन में बहुत चिंता चिंता चल रहा था ऐसे संसार बैठाएंगे ऐसे प्रेम के संबंध हो जाएगा सारे चुरचुर हो गया लेकिन एक बात यह पक्का है अगर शादी होने का बात हमने देखे हैं चार महीने का अंदर स्वामी का डेथ हो गया इनसे जो गुजारता है बेटिया रानी का अंदर अभी जो शादी नहीं हुआ संबंध संबंध संपर्क नहीं हुआ है सिर्फ यह इतना जानकारी हुआ इसका साथ तेरा शादी होने जा रहा है लेकिन वो संबंध होने का बाद जो पेन जो कष्ट होता है और जो शादी होने का अभी बाकी है एक नहीं होगा होगा शादी होने का बाद ही शादी के जो मंत्र है वेद से वहां बोला जाता है जदिदम हृदय तबो तदिदम हृदय ममो इत्यादि वेद का मंत्रो तुम्हारा हृदय और हमारा हृदय मिलके यूनिफाइड हो जाए एकात्म हो जाए भावना एक हो जाए यही वेद के मंत्रों में वेद वेद का मंत्रों में विवाह का मंत्र में यह बताया गया लेकिन आजकल का यह जो विवाह है इसमें मंत्रों का जहा वास्तव अर्थ है यह प्रकाशित नहीं होता और जड़जगत का जो बड़ा एक दार्शनिक है वो भी यह बताया मैरिज इज नथिंग बट फ्रेंडशिप बिटवीन टू ह्यूमन souls शादी का मतलब है दो आत्मा का मिलन दोस्ती लेकिन दोस्ती कब होता है वास्तव दोस्ती होता है तो उसमें स्वार्थ का संबंध नहीं रखता लेकिन आजकल का स्वार्थ समाज ऐसा हो गया कि पल पल में अपना विचार रखते हैं कि इसमें हमारा स्वार्थ है इसमें इनके स्वार्थ है क्योंकि ये कुंठामय जगत है वैकुंठ जगत नहीं है वैकुंठ जगत में कोई हेजिटेशन नहीं है ये जगत में जितना ही फेयर रिलेशन हो दुखी मत मानना ये पक्का बात है बच्चा को बहुत प्यार करते हो लड़का को बेटिया रानी को सब कुछ ठीक है बीवी का साथ संबंध बहुत सुंदर है ये हम जानते हैं लेकिन शास्त्रों का विचार किया जाए कि ये जो रिलेशन है इट इज नॉट प्योर रिलेशन विशुद्ध संबंध नहीं है प्रभुपाद जी यहाँ तक भी बताया है जगत का आदमी जानते हैं कि लायला मजनू का प्रेम है बहुत ऊंचा ऊंचे सगाई और जिम डेला जो साहित्य तो पढ़ा है अंग्रेजी में हो जानते हैं इसका अंदर में जो प्रेम पीती है ये अलग सा है नॉल और दैमंती महाभारत में आता है इन दोनों का अंदर में प्रेम का जो संबंध है जो कहानी है ये अजीब सा कहानी इसमें ये सुनोगे तो लगेगा महाराज ये तो वास्तव प्रेम है लेकिन पोपा जी ने बताए दुनिया का जितना भी प्रेम प्रीति है संबंध है जो भी विशुद्ध लगता है आपका दिल में लेकिन ये डार्टी रिलेशन है थोड़ा सा भी उसमें मैला रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये बैकुंठ जगत नहीं है बैकुंठ जगत ये जो चौदह भुवन है इसका बाहर है ब्रह्मा ये जो ब्रह्मा चौदह भुवन नीचे और ऊपर ऊपर में तो ब्रह्म ब्रह्मा ये ब्रह्म आप तो ये जितना सारे बद्ध जीव है ये भोगने के लिए व्यस्त रहता है होगा ही स्वाभाविक है ये दोस्त नहीं आप लोगों का किसी का दोस्त नहीं ये मायादवी का चक्कर है हर कोई का दिल में भोगने का टेंडेंसी होगा ही होगा क्योंकि इसमें छुटकारा है नहीं बॉन्डेड सोल का यही स्थिति है लेकिन कान खोलकर का सुन लो ये जड़ जगत में ये जो रक्त मांसों का जो संबंध है इसमें जो भोगने का तरीका है जो चीज भोगते हो इसको शास्त्र में बोला गया स्थूल भोग स्थूल मोटा भोग जैसे मोटा बुद्धि बोला था ना ये मोटा भोग स्थूल भोग मैटर लेकिन स्वर्ग में जाओ ये जगत ये जगत में जो चीज भोगे वहां भी वो सब भोग है लेकिन वहां भोगों का तरीका चेंज हो जाता है यहां से बहुत फाइन हो जाता फाइन जानते हो मोर फाइन वहां का यहां जो आप सुंदर गंधों को ले गे यहां जो आपका एंजॉयमेंट होगा वहां ऊपर में जाओगे पारियात का सौगंध पारियात का सौंदर्य वो कई गुना ज्यादा दी है आई कैन नॉट कंपेयर हम तुलना नहीं कर सकता तुलना करे तो हम बोका है मूरख है इसका ऊपर ऊपर जाओ इसका ऊपर ऊपर जाओ ये मर्तुलहक है भूर भूवा स्व जनो तपो सत्य ऊपर में जाओ जितना ऊपर ऊपर जाओगे ये सब लोगों के लो, एक एक लोगों में जार जगत जार जगत से जो जार जगत के जो आदिवासी हैं इनसे उसका एंजॉयमेंट का तरीका अलग होता है समझा मेरा बात आगे चलकर जब ब्रह्मा का लोगों में जाओगे कभी अब आपको ऐसा मिले क्योंकि सोनातन जी सुंदर कंपेरेटिव स्टेटमेंट दिया है ब्रह्मोलोक में चला गया गोप गोप कुमार ग्रेजुअली इस जगत का एंजॉयमेंट कैसा है अंतिम में बैकुंठ जगत में जहा वहा क्या स्थिति है इसका ऊपर गोलोक बिहारी वह स्थिति क्या है गोल गोलोक हैं? उसका अंदर में भाग है सुंदर वृंदावन बंद का अंदर में क्या मिठास है क्या एंजॉयमेंट है सिर्फ कीर्तन करो मोहे वृंदावन लागे निको ये तो महाराज इसमें क्या फायदा होगा बिंदावन निको लगा सचमुच कसम से बोलो वृंदावन लगा निको जिसको वृंदावन निको लगा तो उसमें संसार का दुर्गंधो गंदगी उसको अच्छा नहीं लगेगा देखिये निको नहीं लगा वो कीर्तन गाते हैं मोहे लागे वृंदावन निको ये ऊपर जाके जब ब्रह्म में पहुंचोगे आप पागल हो जाओ हैरान हो जाओगे नारद जी वर्णन किए एक जगह पुराण में बोले वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जहां बिरासते हैं वहां तरह तरह के एंजॉयमेंट ब्रह्मा ब्रह्मा जी जहां रहते हैं ब्रह्मलोक में वो सीनरी बदलते रहते हैं बोले एक एक मुहूर्त ऐसा देखा दूसरा मुर्त में रंग कालर एंजॉयमेंट सारे चेंज होते रहता है यहाँ कुछ नहीं एक उदाहरण दे दे आपको पता चलेगा यहाँ आपका रेवती मैया आप जानते हो बल्लाव जी का पत्नी रेवती देवी रेवती देवी को शादी देने के लिए उसका पिताजी सोचे की महाराज ब्रह्मा जी से पूछ के आए किसका साथ हमारा बिटिया रहनी का शादी दे क्योंकि कोई आदमी तो है नहीं ऐसा इसके लायक इनके लायक तो इनके लेके चला गया कहा ब्रह्मलोक में आप ब्रह्म लोग पहुंचे तो देखे ब्रह्मा जी बिजी है व्यस्त है नित्य कीर्तन चल रहा है वहां थोड़ा व्यस्त है उसमें वो सोचे कि थोड़ा बहुत वेट कर ले क्यूँकी अभी बीच में तो कथा नहीं होगा बात नहीं हो सकता तो थोड़ा कीर्तन हो गया उसके बाद ब्रह्मा जी का पास पहुंचे दंडवत किए और अपना परिचय दिए सब कुछ बताए ऐसा ऐसा हालत है हम मर्त लोग में जाकर किसका साथ हमारा बेटिया रणी का शादी थे ब्रह्मा जी तो पहले बताए कि आप जो ब्रह्म लोक में पहुंचे हो इसके बाद आप जो मर्तलोक में पहुंचोगे अब वहां जाके देखोगे सत आप तो तो युग का कहानी है सत्यो तेता चला गया दापोर जी दापोर जी अंत में आ गया आप जब मर्त लोग में पहुंचोगे देखो दापोर जी का अंत है अंत है वहां जाकर देखोगे कृष्ण बलराम दो भाई अवतीर्ण हुए ये बलदाव जी महाराज कोई साधारण नहीं है ये साक्षात कृष्ण का प्रथम प्रकाश है भगवानी ही है इनके साथ आपका बिटिया रानी का शादी कर दो बोलो बोल के ऊपर जा जब गया ब्रह्मा जी बोल दिया है सब तुम्हारा तो जब हिसाब करो वो ब्रह्मोलोक में पहुंचा वहां थोड़ा बहुत टाइम वेट किया नित्य कीर्तन कीर्तन चल रहा था नित्य कीर्तन ये जो आपका हिसाब में जो टाइम है आ ब्रह्मलोक का हिसाब में टाइम अब जोड़ लो वहां थोड़ा नित्य कीर्तन के लिए थोड़ा वेट किया ये जो टाइम का स्पैन है ये कितना है वो सत्यो तो चला ही गया तेता युग चला गया दापुर जी का अंत किया आप टाइम का भी हिसाब लगाओ कैसा आपका जो टाइम देखते हो घड़ी में ऐसा ऐसा करके हर वगत पल पल में स्वर्ग में जो टाइम है वो टाइम का हिसाब लगाओ कैसा है आश्चर्य बन जाओगे किस लिए पिताजी जो पितृ लोग है किसी का अगर बाबा परबाबा सब मर गया उनको सालों में एक बार पिंडी चराने का पिंडी देने का विधान है देते हैं ना जल पानी देते हैं पिंडी वार्षिक वार्षिक एक साल में एक बार इसका कारण क्या है भले इसका कारण यह है कि यहां आप जो एक दिन दिन में भोजन करते हो उसका एक दिन हो जाता है एक साल में उसमें एक बार उसको पानी और जल देने का विधान है ये सब रिलेटिव है ध्यान से विचार करो ध्यान से विचार करो जो सब संसार में आप आप विचारते हो आप रहते हो सारे रिलेटिव हैं इस घर मिला इतना सुंदर हवेली इसके बाद नेक्स्ट जन्म में यह तो नहीं मिलेगा दूसरा मिल जाएगा ऐसा करते करते बदलते रहे लेकिन बद्द जीव अगर निश्चय कर ले तो जिंदगी में एक ही काम है सिंगल ड्यूटी वो क्या है गुरु वैष्णव का अनुगत्य करो लेकिन यह कर नहीं सकता ये करना बाकी सब कर सकता लेकिन ये नहीं कर सकता क्यों भले इसका स्वभाव ऐसा दुर्गम दूषित हो गया कि ये सोचता ही नहीं समझता ही नहीं क्या अनुगत्व होता है वास्तव अनुगत्व के द्वारा शिष्य का अंदर में अपनापन नहीं रहता ऐसे तो साधु गुरु वैष्णव को दंडवत करो वास्तव अंदर से दंडवत भी अगर वास्तव करो नमो इसका माने भी ऐसा ही है पुपा जी सुंदरवर नौ मतलब निषेध मतलब अहंकार नमहा जो नमो बोला ना न मतलब निशेद किया अर्थात अपना अहंकार को जलांजलि दे दो चरण में गुरु वैष्णव का जैसे एक उदाहरण दे दे आप हफ्ता दो हफ्ता हो गया जितना सारे ठाकुर जी का फूल तुलसी तो निकाला है पूजा करते करते अब एक जगह रख देते हो जितना सारे जल निकाला है भगवान को स्नान कराने का बात या तो कुछ भी ठाकुर जी का पानी है गंगा पानी कुछ भी एक कलसी में डालकर रख दो सारे भर्ती हो जाए सात दिन का बाद आपका समय होता है संडे आप क्या करोगे गंगा में जाके ये कुलसी को धोकर पानी का जो उसमें जो जितना सारे फूल तुलसी है जब पुराना ठाकुर जी का उसमें क्या करोगे गंगा पानी में जाओगे गंगा दंडवत करके उतारोगे पानी में उसके बाद कलसी को क्या करोगे कलसी को ऐसा मुख कर दोगे ऐसा कर करते से क्या होगा कलसी का अंदर जितना अंदर पचा हुआ फूल है तुलसी है जितना सारे पानी है सब दूषित जितना पदार्थ जितना सारे पदार्थ तो है भगवान का चीज तो दूषित नहीं होता है सब पवित्र ही है कहने का ये मतलब है जितना सारे पुराना है जो बासी है उसको बासा उसको सब फेंक के उसमें उसको ठीक करके माटी दे सब करके फिर आप नया पानी भरोगे तो घड़ा को जो लेके गया पहले आपका काम क्या है घड़ा को ऐसा कर दो ऐसा करने से क्या सब सब निकल गया उसके बाद पानी में दो उसके बाद करके उसको घड़ा को क्या करोगे ऐसा करोगे तो दंडवत जब ऐसे करोगे आपका जो मस्तक रूपी घड़ा इसमें जितना सारे दूषित दुर्गंध वस्तु है अपनापन है जितना सारे सब साधु गुरु वैष्णव के चरण में डाल दो डांडले का बाद दंडवत करके बांछा कलपत और पथितान पावन वो वैष्णव भ्यो नमोनोहा बोल के जब उठोगे दंडवत करके तो शुद्ध बुद्धि आपका ये जो इधर भर जाएगा शुद्ध बुद्धि मतलब जिस बुद्धि के द्वारा आप लगन लगा सकते हो भगवान का चरण में भजन कर सकते हो तो मतलब बद्ध जीव का काम है ये है दूसरा कोई काम नहीं है काम यह है कि गुरु वैष्णव का अनुगत्व में भगवान का भजन करें, गुरु वैष्णव का अनुगत्व में भगवान का भजन करें गुरु वैष्णव तो अपना कुछ नहीं कराएंगे तो ये अगर हुए तो आपका बद्ध अवस्था का जरूर हम वादा करते हैं आपका इस जड़ संसार से आपका छुटकारा मिलेगा नहीं तो बुद्धिजीव का छुटकारा मिलना संभव नहीं काल संभव है तो चर्चा करेंगे थोड़ा श्लोक इसका ऊपर और चर्चा करेंगे सुदुरलोम बहु इस का चर्चा करी आज सेकंड टाइम हो तो और करेंगे अभी महाराज जी को थोड़ा बोलने के लिए हम अनुरोध करते हैं कि हम ही बोलते चलेंगे ये सन्यासी हैं हम तो सन्यासी है नहीं वंछा <laughs> कल्पर्वश्य कृपा सिंधु पथितान पावन भविष्य नमो